C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तूत है ये श्रिंखला गुड्डू और उसके दोस्त इस श्रिंखला में आज सुनते हैं कारिकरम लंच ब्रेक अरे भाई अच्छा हुआ कि लंच हो गया क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया कम से कम अभी तो खा सकता हूँ आज तुम खाने में क्या लेके आई हो लतिका आज मैं सैंडविच लेके आई हूं सची हां और आज मैं अपने फेवरेट आलू के पराठे लेके आई हूं मुंह खोल कर नाम ही नहीं ले रहा लो लंच ब्रेक शुरू हुआ नहीं और आदि के सर पे टिफिन खोले का भूत सवार हो गया भूख कह, <laughs> इतना तो इसे ऐसे लिया घुमाया और गया थैंक्स दोस्त मगर गुड्डू यह कौन सा जो आदि के सर पर लंच ब्रेक में सवार अरे मिट्ठू कोई भूत नहीं है क्या तुम्हें पता नहीं भूत सवार होना तो एक मुहावरा है बिल्कुल ठीक कहा तू बले लतिका और इस मुहावरे का मतलब है किसी काम को करने की जिद पकड़ लेना मैं अभी भी नहीं समझा ओहो मिट्ठू तुम्हें समझाना तो मतलब भैंस के आगे बीन बजाना भैंस के आगे बीन <laughs> मगर बीन तो सपेरा बजाता है ना वो भी सांप के आगे मिट्ठू ओहो मैं तो मज़ाक कर रहा था अब मैं समझ गया कि भी एक मुहावरा ही है मैं ना मैं देखो <laughs> <laughs> <laughs> मिट्ठू अपने मुंह मियां बन रहा है अरे वालती का अपने मुंह मियां होना यह भी एक मुहावरा ही है अच्छा यूज किया तुमने इस मुहावरे का गुड्डू हिंदी के सिलेबस में मुहावरे तो थे मगर मुझे ठीक से समझ नहीं आए तू क्लास में घोड़े बेच के तो सोया रहता है अरे पिंकी मैंने कोई घोड़े-मोड़े नहीं बेचे उफ्फ आदि पिंकी ने तुमसे अपनी बात मुहावरे में कही है घोड़े बेचकर सोना यानी लापरवाह हो जाना ठीक समझाया तुमने लतिका अच्छा आदि आप समझो मुहावरे ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी बात की ओर इशारा करते हैं इनका अकेले खुद का कोई मतलब नहीं होता जैसे मैं कहूं आसमान छूना तो इसका कोई क्या मतलब निकाल सकता है कोई भला आसमान भी छू सकता है लेकिन अगर मैं यह कहूं कि लतिका ने आसमान छू लिया तो इसका मतलब यह होगा कि लतिका ने सफलता हासिल की आदि मुहावरे पहचानने का एक और तरीका भी है इनके अंत में अक्सर ना आता है जैसे नाक को चने चबाना इडली पर नचाना मुंह फुलाना सबके अंत में ना आया ना आदि अरे पिंकी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लंच ब्रेक क्लास शुरू हो गई है मगर तुम्हारे समझाने से मेरे सवालों के सारे जवाब मिल गए अब लंच करें मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं गुड्डू तेरा टिफिन नजर नहीं आ रहा लगता है दाल में कुछ काला है ये रहा मेरा टिफिन आज तो मम्मी ने काली मसूर की दाल बना के दी है अरे आदि दाल में काला नहीं आज तो पूरी दाल निकाली है लंच ब्रेक अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम बाल कलाकार गौतम वरुण श्रेया तृप्ता अर्जुन अभिनव और ईशान ध्वनिंकन बटिलंग लिंगडो और शानू मुक्सीम आलेख निर्माण निर्देशन एवं ध्वनि संपादन मयंक थपलियाल तथा प्रस्तुति c and -E c -E